गीता तत्व चिंतन गीता का काल निर्णय महाभारत का काल निर्णय इसके पश्चात एक प्रश्न और रहा कि आज से कितने वर्ष पूर्व गीता का प्रादुर्भाव हुआ होगा हम पहले ही कह चुके हैं कि गीता महाभारत का अंश है अथवा महाभारत का रचनाकाल गीता का भी रचना काल है महाभारत ग्रंथ के अनुसार हमें विदित होता है कि उसका स्वयं का निर्माण काल युद्ध के पचास वर्ष बाद ही है आदि पर्व में लिखा है कि जब युद्ध समाप्त हो गया और धृत्राष्ट्र स्वर्ग चले गए उसके बाद महर्षि व्यास ने अपना महाभारत ग्रंथ प्रकट किया इससे प्रतीत होता है कि धृष्टाष्ट्र के जीते जी यदि व्यास महाभारत के माध्यम से दुर्योधन की अन्यायपरता और हठवादिता को प्रकट कर देते तो धृष्टाष्ट्र को मार्मिक पीड़ा होती व्यास नहीं चाहते थे कि भाग्यहीन और दुखी धृतराष्ट्र को और अधिक पीला पहुँचाई जाए इसलिए उन्होंने धृतराष्ट्र के मृत्यु के उपरांत अपना ग्रंथ प्रकाशित किया धृतराष्ट्र की मृत्यु महाभारत युद्ध के 25-30 वर्ष बाद ही सिद्ध होती है इससे यह अनुमान करना सुसंगत है कि महाभारत ग्रंथ युद्ध के प्रायः 50 वर्ष बाद प्रकट हुआ होगा महाभारत युद्ध का काल निर्णय करने के लिए हमें महाभारत ग्रंथ के संबंध में कुछ विवेचना करनी होगी महाभारत ग्रंथ में ही लिखा है कि उसमें एक लाख श्लोक हैं काल प्रवाह के कारण इस संख्या में कुछ न्यूनाधिकता अवश्य हो गई है क्योंकि आज जो महाभारत ग्रंथ हमें प्राप्त है उसमें हरिवंश के श्लोकों को मिलाने पर भी संख्या एक लाख तक नहीं पहुंचती। तथापि यह तो माना ही जा सकता है कि जब भारत से महाभारत तैयार किया गया होगा तो उसका कलेवर एक लाख श्लोकों वाले महाभारत जैसी ही हुआ होगा कहते हैं कि भारत में 24 हजार श्लोक थे इसमें केवल भरतवंशियों की कथा थी दूसरे उपाख्यान इसमें नहीं लिए गए थे महाभारत में एक श्लोक आता है आदि पर्व में चतुर्विशति साहस चक्रे भारत संहिताम उपाख्यानेर विनातावद भारतम प्रोचते बुधई है इसी भारत का विस्तार एक लक्ष्य श्लोकों वाले महाभारत में किया गया कहते हैं कि विस्तारकर्ता स्रोती उग्र स्रवा थे जिन्होंने भारत में कई आख्यान और उपाख्यान जोड़ दिए महाभारत के प्रथम श्लोक से पता चलता है कि उसका एक नाम जय भी है वह श्लोक ऐसा है नारायणम नमस्कृत्य नरम से व देवीम सरस्वती व्यासम तथो जय जहाँ पर लेखक जय यानी महाभारत की रचना के पहले श्री कृष्ण के रूप में नारायण को नमस्कार करते हैं फिर वे नारायण के लीला सहायक नर रूप नरोत्तम अर्जुन को नमस्कार करते हैं और अंत में देवी सरस्वती को जिन्होंने गिरा दी वाणी दी शब्द दिए एक दूसरी परंपरा कहती है कि जय और महाभारत एक नहीं है वे दोनों अलग अलग हैं इस परंपरा का कथन है कि महाभारत सर्वप्रथम आठ हजार श्लोकों का बना उसके रचयिता स्वयं वेदव्यास थे और उसका नाम जय था उन्हीं के शिष्य वैश्व ने उसका विस्तार चौबीस हजार श्लोकों वाले ग्रंथ में किया और उसका नाम पड़ा भारत फिर बाद में सौती उग्रस्रवा ने उस भारत में कई आख्यान उपाख्यान जोड़कर उसका कलेवर एक लाख श्लोक का बना दिया और उसी का नाम हुआ महाभारत पर यह बात कुछ ठीक मालूम नहीं पड़ती भिन्न भिन्न सूत्रों से जो तथ्य प्राप्त होते हैं उनसे यही विदित होता है कि मूल ग्रंथ तो महाभारत ही था जिसमें एक लाख श्लोक थे उसी को जय के नाम से भी जाना जाता था उसमें से विभिन्न कहानियों और आख्यायिकाओं को निकालकर 2400 श्लोकों वाला एक ग्रंथ बना लिया गया जिसे भारत के नाम से पुकारा गया महाभारत के अनुक्रमणिका अध्याय में एक श्लोक है जिसमें कहा है कि आद्य भारत तो एक लक्ष्य श्लोकों वाला ग्रंथ ही है इदम शत सहसम तो लोकानाम पुण्यकर्मणाम उपाख्यान सहज्ञेयम आद्यम भारतमोत्तम हम महाभारत में ही पढ़ते हैं कि उसकी रचना के लिए व्यासदेव को तीन वर्ष लगे और वह भी तब जब उन्हें गणेश जी के समान आसुलिपिक मिले यदि मूल महाभारत 8000 या 24000 श्लोकों वाला होता तो सोचने की बात है कि उसे लिखने के लिए तीन वर्ष की क्यों आवश्यकता होती और फिर उसके लेखन के लिए आंसुलिपिक का क्यों प्रयोजन होता